सूत्र चल रहा है, है ना नयोग दर्शन अविद्या है या दर्शन एक और विकल्प चल रहा है कितने विकल्प हुए सात हुए गए अष्टम चलेगा टीका में अष्टमं कल्पम आह अष्टमक दर्शन ज्ञान है क्या पाठ दर्शन ज्ञान एवं दर्शन में कैचि अभीतरती शास्त्रगत दर्शन ज्ञान ज्ञान में दर्शन ज्ञान एवं अदर्शन अदर्शन का दर्शन क्या है अदर्शन का दर्शन के ज्ञानमेव शब्दादिना अदर्शन शब्दादिना ज्ञान अधर्शन शब्दादि का जो ज्ञान होता है इंद्रिय के द्वारा बाहरी विषय का ज्ञान होता है बाह्य विषय का यही अदर्शन है और ज्ञान के कारण आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है बाह्य विषय का ज्ञान होता है तो शब्दादि का ज्ञान नहीं अदर्शन है यह पवित से दर्शन से पुरुष दर्शन से भिन्न न तो सप्तुरुष अन्य सप्तुरुष अन्य का दर्शन को अदर्शन नहीं कहा गया सप्तर पुरुष का जो भेद भेद ज्ञान को दर्शन नहीं भेद ज्ञान, नहीं। ज्ञान तो दर्शन है उसे तो भिन्न जितने ज्ञान सब अदर्शन है ऐसे कोई तो हते कि दिष्टान्त यथा चक्षु रूपे प्रमाणम अति रसाद अप्रमाणम उच्चर प्रमाण प्रमाकरण है रथ का ग्रहण से होता है या गंध का प्रमाण रसादु प्रमाण बहुत ही अप्रमाण रूपे प्रमाण होने पर भी रसादु अप्रमाण हुआ इसी प्रकार सप्तपुरुष अन्यथा का तो दर्शन है में क्या है श्रद्धा का दर्शन श्रद्धा का दर्शन को दर्शन कहा गया उदर्शन नहीं भेद्तुष अन्य ज्ञान को तो दर्शन कहेंगे अन्य ज्ञान को दर्शन नहीं कहेंगे दर्शन न दर्शन दर्शन एक तब्य में इत शास्त्रगढ़ विक शास्त्रो विकल्प है तक बहुत एकषाण गुणसम साधारण विषय बहुत विकल है सर्वपुरुषाण गुणसोग्य साधारण विषय पुरुषों का गुणों के साथ संयोग होने के लिए साधारण है साधारण तो है चतुर्थ एक होती सुखादि आकार शब्दादि शब्दादिज्ञा स्वि सिद्धानुगुणतया दृष्टिदृश्य संयोग आखिपती सुखादि आकार शब्दादि ज्ञान सुखादि आकार शब्द रूपादि का ज्ञान होते हैं स्विद्ध अनुगुणतया ज्ञान होने के ज्ञान उत्पत्ति के लिए दृष्टि और दृश्य का दर्शन चाहिए संयोग चाहिए दृष्टिदृश्य संयोग आक्षेपति ज्ञान के लिए कारण दृष्टिदृश्य का संयोग वो होता है ये आक्षेप करते अर्थात ये शब्दादि ज्ञान हो गया संयोग का हेतु हुआ तदेव विकल्प्य चतुर्थ विकल्प स्वीकर्तम इतरेशा विकल्पा सांख्यशास्त्रगता सर्व पुरुष साधारण भोग वैचित्य अभाव प्रसंग ये विकल्प करके चतुर्थ विकल्प को स्वीकार करने के लिए इतर सा विकल्पा अन्य जितने विकल्प है शास्त्र में है सांख्यशास्त्र जता नाम सर्व पुरुष साधारण नव जितने पुरुष का सर्व सर्व अंतर है सर्वपुरुष साधारण सर्वपुरुष का साधारण सब कार्य सामान्य होगा तो भोगवैचित्र नहीं होना चाहिए सब तो समान भोग होना चाहिए भोगवैचित्र भाव प्रसंग दूसती है इसलिए ये दूषयतीस्त्रगत है विकलभूत एक तुम सर्वपुरुषाण गुणसम के साधारण चतुर्थ विकल्प निर्धारित सूत्रम अवतार चतुर्थ विकल निर्धारण निश्चय सूत्र का अवतरण करते हैं वास्तवें यु प्रत्येकचेतन से स्वबुद्धिसग प्रत्येक चेतन का स्वकीय बुद्धि के साथ संयोग उसका हेतु है तथ्य हेतु रविद्या कस्य संयोगत्य पुरुष बुद्धि संयोग से प्रत्येक चेतन पुरुष अपने स्वकीय बुद्धि का जो संयोग है उसका हेतु अविद्या है टीका में प्रति अंशति प्रत्यय प्रतिदुर्ग अंश जाोगी प्रति प्रतिप विपरीत अंशति का प्राप्त गे प्रत्येक असाधारण संयोगकैकया बुद्धिया वैचित्र हेतु असाधारण है ये प्रत्येक चैतन्य का बुद्धि बुद्धिसंग असाधारणस्तु तो संयोग एक पुरुष एक एक से एकैक या बुद्धिया वैचित्रेतु अलग अलग पुरुष के संयोग अलग अलग ये एक एक बुद्धि से ही संयोग भिन्न भिन्न है बुद्धि अलग अलग है बुद्धि से अलग अलग संयोग वैचित्र का हेतु हुआ सूत्र पठती तथा हेतु रविद्या नविद्यापरीय तो अविद्या के लिए कहा क्या सूत्र है अनुद्या आत्मख्याति अविद्याति ज्ञान भ्रम ज्ञान है विपरीय तो बहुत दे ज्ञानी कुछ अन्य में नित्य ज्ञान अनात्म में आत्मज्ञान है स्विद्या तो ज्ञान अविद्यापरीय भ्रमज्ञानी तस्तः भोगापवर्गर स्वबुद्धि संयोग हेतु भोगापववर्गर स्वबुस हेतु जैसे भोगअपववर्ग का हेतु विपर्य बुद्धि संयोग हेतु स्वबुद्धि संयोग पुरुष बुद्धि संयोग भोग अपर्ग का हेतु ही विपरीय ज्ञान का भी तो हेतु है तस्वीर विपरीय ज्ञान से स्वबुद्धि संयोग हेतु हेतु कौन हुआ पुरुष बुद्धि संयोग किसका हुआ विपर्य ज्ञान का जैसे भोग अपर्ग का हेतु है ऐसे विपर्य का भी हेतु होगा तो विपर्य का हेतु होगा बुद्धि संयोग और यहाँ कहते बुद्धि संयोग का हेतु अविद्या विपर्य ये कैसे होगा विपरीत तो कैसे कहते हैं असंयुक्त या बुद्धो तद अंपत् बुद्धि पुरुष के साथ संयुक्त नहीं हो तो उसमें विपर्य के उत्पन्न होगा विपर्य भ्रम ज्ञान होने के लिए बुद्धि पुरुष संयोग चाहिए पहले बुद्धिपुरुष संयोग होने पर विपर्य हो अविद्या और अविद्या कैसे हेतु बुद्धिपुरुष संयोग का तत् कथम अविद्या संयोग भेद सेतु संयोग विशेष कह तो अविद्या कैसे ही संयोग होने पर ही तो विपरीत भ्रम ज्ञान होगा इत विपर्य ज्ञान वासना इतना अविद्या केवल विपर्य नहीं विपर्य ज्ञान वासना विपर्य ज्ञान जन वासना वासना से पुरुष बुद्धि संयोग होता है पुरुष बुद्धिसयोग होने से फिर होगा विपर ज्ञान जनवासना ये वासना, वासना रहती है प्रलहकाल में श्रीवासना से ही पुरुष और बुद्धिस्ट का संयोग होता है टीका में सर्गात अयाचित्तेन सह निधा प्रधाने अस्ति वासना पूर्व सर्ग में अन्या सर्ग सर्गा सर्गातर त्र भवा सर्वा सर्गा वासना अन्य स्वर्ग सृष्टि में जो अविद्या थी अभिद्या स्वचित न स निरुद्धाया चित्त के साथ अभिद्या निरुद्ध हो गई पूर्व शरीर में प्रलय हो गया प्रधान में एक रूप को प्राप्त करने पर भी साम्यवस्था को जाने पर भी उसकी वासना रहती है वेदांत में जैसे मानते हैं प्रलय काल में तो अज्ञान हो जाएंगे किन्तु प्रस्तुत कर्म प्राणियों का कर्म वासना रहती है फिर आगे उत्पत्ति होती है इसी प्रकार जो विपर्य चित्त के साथ निरुद्ध हो गई निरुद्ध हो गया विपर्य अभी होगी प्रधान अवस्था में साम्य अवस्था में स्थित होने पर भी उसकी वासना रहती है तद वासना वासितम से प्रधानमंत्री वासना से प्रधानम तत्त तो पुरुष संयोगी नहीं तो आदर्श में भी आगे प्रलय के पश्चात सृष्टि होगी बुद्धि की सृष्टि होगी जिस पुरुष की जैसे वासना है उसके अनुसार ही बुद्धि की सृष्टि करेगी करेगा प्रधान तत्त्व पुरुष संयोगी नहीं पुरुष के साथ संयोग होने वाली बुद्धि बुद्धि प्रधानति सृष्टि करने वाले प्रधान है केवल प्रधान नहीं ऐसे वासना विशिष्ट प्रधान वासना प्रति पुरुष के अलग अलग होने से वासना विशिष्ट होकर के प्रधान अलग अलग बुद्धि का कारण है एवं पूर्व पूर्व इसी स्वर्गेश जो बुद्धि संयोग हुआ उसके लिए कारण है पूर्व सर्ग में विपर्य हुआ था तद जन्य वासना भी चीज प्रधान और वासना कैसे हुई विपर्य के कारण हुआ और विपर्य हुआ कैसे पहले बुद्धिपुरुष संयोग हुआ था बुद्धिपुरुष संयोग उसके पहले कैसे हुआ उसके पूर्वकल्प में जो विपर्य जन्य वासना थी वासना विशिष्ट प्रधान पूर्वकल्प बुद्धि का ही कारण है बुद्धि पुरुष का कारण इसी प्रकार इस कल्प में जो बुद्धि पुरुष संयोग उसका कारण है पूर्व का पूर्वकल्पयोग वासना विपर्य और विपर्य के वासना के लिए उसके पहले ही विपर्य था विपर्य के पहले बुद्धिपुरुष इसी प्रकार अनादि से अर्थात तस्व हेतु अविद्या जो इस सूत्र बुद्धि पुरुष संयोग का हेतु ही अविद्या यह जो अविद्या है विपर्य ज्ञान वासना है विपर्य ज्ञान जनि वासना विशिष्ट प्रधान प्रकृति पुरुष संयोग होगा और संयोग होने पर फिर विपर्य होता है विपर्यजनक जनक हो इसलिए अनादित्व अनाधिकाल तो तो से चल रहा है नहीं तो पहले क्या है पहले बुद्धि पुरुष संयोग हुआ या पहले विपर्य हुआ विपर्य होने पर वासना होगी वासना होने पर संयुग होगा और संयुग होने पर विपर्य होगा तो पहले विपर्य है या पहले संयोग है आ, पहले वृक्ष है या पहले बीज है अंकुर है या बीज है, है? अंकुर पहले तो बीज अनादि अंकुर अनादि है दोनों ना है बीज भी अनाजि नहीं अंकुर भी अनाजि नहीं प्रवाह को अनादि कहते हैं प्रवाह क्या चीजें बीज अंकुर अलग कर तो प्रवाह कहाँ रहेगा इसलिए अनादि जो कहा जाता है ये आविद्यक होने चाहिए तो हो जाता है वास्तव मानेगे तो सीधा नहीं होगा इसलिए अनादि तो कथन न करना अंधपरम्परा पारमर्शिक कार्य काम अब नहीं है ऐसे व्यवहार होता है अतएव प्रतिसर्ग अवस्थायां न पुरुष मुख्य प्रतिस्वर्ग क्या मालूम प्रतिसर्ग अवस्थायाम लिखा है लिखा अच्छा पहले आया नहीं पहले आय है प्रतिसर्ग प्रलय प्रतिसर्ग अवस्था में प्रलय अवस्था में पुरुष न मुक्त प्रलय काल में प्रधान साम्य को प्राप्त होने पर भी वासना विशिष्ट ही करके प्रधान में सस्त पुरुष वासना वाशिष्ट पुर, अलग अलग है जिससे अलग अलग दुखी की उत्पत्ति होती है मुक्त नहीं है होता है पुरुष इतिहास विपरीय ज्ञान वासना विपर्य ज्ञान वासना वासिता न, न कार्य निष्ठान पुरुषख्याति बुद्धिम प्राप्त सा पुनर पुनरावर्तक विपर्य ज्ञान वासना से युक्त होकर के बुद्धि न कार्य निष्ठान पुरुषख्याति प्राप्त नीति ऐसे बुद्धि कार्य की निष्ठा पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं करती बुद्धि जब विपरीय ज्ञान जन वासना है वासना बुद्धि पुरुष ज्ञान को प्राप्त नहीं करती है तो साधिककारा पुनरावर्त अध कार्यार्भ करी आवृत्ति होतीबूति फिर सृष्टि होती काल में सृष्टि होती प्रयोग काल में प्रधानमें सृष्टि काल में फिर सृष्टि होती है यदा कार्य ख्याल प्राप्त तदा विपरीयवासनाया बंदकार न पुनरावर्त जब विपर्य ज्ञान ख्याति कार्य निष्ठा प्राप्त बुद्धि जब कार्य के निष्ठा में समाप्ति को प्राप्त करती कार्य निष्ठा है अन्यता ख्याति वेद ज्ञान प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान ये जब पुरुष ख्याति ज्ञान को प्राप्त करती बुद्धि ज्ञान प्राप्त होने पर तदा विपर्य ज्ञान उसकी वासना की समाप्ति पर होती है बंध का कारण न्यून से फिर आगे सृष्टि नहीं होगी प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी ना न पुनरावर्त फिर पुनरावृत्ति पुनर्जन्मनि सा पुरुषख्याति परिवर्तना कार्य निष्ठा प्राप्नि चरिताधिकारा निवृत्ता सन्धकार न पुनरावर्त बुद्धिपुरख्यातिवर्तन पुरुषख्या परिवर्तन यहा बुद्धिया बुद्धि पुरुषख्याति ज्ञान में समाप्त तो होती बुद्धि है कार्य निष्ठान प्राप्त प्राप्त होती कार्य से अंतिम सीमा को प्राप्त करती है बुद्धि पुरुषख्याति हो गई तो बुद्धि का कार्य समाप्त है चरिता अधिकार, या या बुद्यार? बुद्यार? अधिकार है अधिकार है या बुद्धिया बुद्धि चरित्र अधिकार अधिकार है कार्य आरंभ होना सब कार्य कर लिया जो करना था कल्याले भोग उसके बाद ज्ञान हो गया अप्रग हो जाता है निवृता निवृत्तम अदर्शनम पुरुष ख्या बुद्धिया निवृत्त अदर्शन में निवृत्त हो जाती बुद्धि के जो पुरुष ख्याति प्राप्त करती है बंधकार अदर्शन जो पुरुष ख्याति ज्ञान हो गया अदर्शन शुरू हो गया जानते कारण नहीं था बंधकार अदर्शन अभाव फिर बंधन नहीं न पुनरावृत से नहीं होती है अत्र कश्चित इसके ओर कोई कहते हैं टीका में नास्तिक कइवल्यम संडक उपाख्या में न उपषति कैवल्य मुख्य होगा पुरुषख्याति हो गई उसके बाद मुख्य नहीं हुआ फिर पुरुष के आगे वैशाद वैशारद सिद्धि होगी करके ज्ञान प्रसाद से संस्कार हो करके निरुद्ध करके मुख्य मिलेगा इसके ऊपर कोई नास्तिक को उपहास कर रहा है कैबल्यम षंडकोपाख्यान उपहस षक नपुंसक नपुंसक का उपाख्यान कथन करके करता है कोई निककोपाख्यान क्या है संडक उपाख्यानम उपा आह षंडको उपाख्यान कहते हैं मुग्धया धाषकोपाख्यान उद्घाटय षक उपाख्यान के द्वारा रहस्य उद्घाटन करता है और उपवास करता है सिद्धांत का कोई नास्तिक क्या है उपाख्यान मुग्धया भार्य अंडक आर्यपुत्र अपत्यवती में भगिनी किमर्थ नाहमिति कोई मुग्धा भार्य मोह युक्त भ्रांति दिमाग खराब कहती है पति को ठंडक आर्य पुत्र हे आर्य पुत्र हे षंडक ठंड के नपुंस के विसर्ग है नहीं है विसर्ग विसर्ग विसर्ग है नहीं हे संक हे आर्य पुत्र संबोधन संडक करके संबोधन करती कर दी कगिनी तो अपत्यपति भगनी के साथ पुत्र है कि मत किमर्थ ना हा? मेरा क्यों नहीं है पुत्र तो पुत्र होना चाहिए सता माह सके जनपुंसक पति कहता <णिया> है मरने के बाद पुत्र मित्रों को दे दूंगा मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पाद मरने के बाद पुत्र जन्म करा दूंगा तथा इधम इसी प्रकार है जब जीवित अवस्था में पुत्र नहीं दे सकता तो है तो मरने के बाद क्या देगा तथा इधम विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति न करो थी जब ज्ञाने सत्तपुरुष अन्यता क्या ज्ञान है उसे चित्त नहीं होगी और नष्ट होकर के थी थी प्रत्याशा तो भी अंत में समाप्त हो जाता है बाद में निरोध अवस्था में वो उसमें भी वैराग्य वो भी समाप्त हो जाएगा तो जब ज्ञान होकर के चित्त चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता है ज्ञान नष्ट होकर के आगे कैसे चित्रवृत्ति का निरुद्ध होगा ज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान प्रसाद आतेण संस्कार नष्ट होकर हो, हो जाएगा कैसे ऐसा कोई अपाख्यान देकर के उपास करते हैं तथा एकदम विद्यमान ज्ञान चित्रवृत्ति न करुती विनष्टम कैसे ऐसे विद्यमान होकर के पति नपुंसक को पुत्र नहीं दे सकता है मरने के बाद कैसे विद्यमान होकर ज्ञान निरोध नहीं करता है होकर के पर वैराग्य हो, हो जाएगा तो निरोध हो जाएगा ये क्या आशा है ठीक है इदम विद्यमान गुण पुरुष अन्य ख्या ज्ञान चित्रवृत्ति न करो थे गुण और पुरुष गुण को प्रकृति सत्व कहते हैं बुद्धि दृश्य बुद्धि गुण और पुरुष दोनों का जो ज्ञान अन्यथा ख्याति दोनों की अन्यता अन्यता क्या भिन्नता भेद भेद ज्ञान अन्यता ख्याति रूप ज्ञान दोनों का भेद ज्ञान तो अन्य ख्याति हो गई भेद ज्ञान हो गया इतने मात्र से चित्तवृत्त निवृत्ति नहीं होती है फिर क्या होगा फिर पर वैराग्य दीर्घ वैराग्य होने फिर निरोध समाधि उसके द्वारा चित्तवृत्ति निवृद्धि होती चित्त निवृत्ति ज्ञान प्रसादमात्रे ना। ज्ञान प्रसाद ज्ञान की निष्ठा काषा परवैराग्य स संस्कार निध्यति संस्कार के साथ चित्त निरुद्ध करके विन कर बुद्धि को नष्ट कर करती का प्रत्याशी स्मी क्या भवति यस्व ये उसका कार्य रहने पर होगा तो उसका कार्य है तो यशमिन असती जो रहने पर कोई कार्य हो तो कहेगा उसका कार्य और चले जाने के बाद कुछ कार्य होगा कहेगा भी मैंने किया रहते समय यदि करता तो उसका कार्य कहेगा और चले जाने के बाद हुआ तो कहेगा उसका कार्य यस्मिन सती यद होती तद सत्य और गर्द चला गया कु के पास से दूर हट गया कुला घट बना तो घटक गर्धव का कार्य होता है हैं, नहीं होता गर्दव घटेगा कार्य है गर्दो गर्दो ना? गर्धव रहने पर घट बनता है रहने पर घट बनेगा चला जाने पर भी बन गया किंतु यशमिन सत्य वे एव कर दिया यशमिन सत्य वह तसे तो तो तो तो कारण रहने पर ही यदि बनता उसका कार्य मिट्टी रहने पर ही घट बनता है मिट्टी के बिना कभी घट बन जाता है इसे मृति सत्य सत्यामेव में व घट बहुत तथा घट कार्य न तो ये औषधि गर्भव नहीं रहने पर भी घट बन गया इसलिए घट गर्धव का कार्य नहीं है अन्यथा ख्याति रहने पर यदि निरोध तो हो जाए तो उसका तो कार्य कहेंगे और अन्यथा ख्याति समाप्त होने के बाद यदि हुआ तो अन्यथा का कार्य क्या हुआ ये उपहार करने वाले कहते हैं अत्र एक देशी मत है ना परिहार माह एक जैसे मत है सिद्धांत के एक दश को मानने वाले एकदश अस्सी अस्सी के एकदेश एक दश एक एक मानने वाला उसके असर तो परिहार कहते तत्र आचार्य देशीय भक्ति आचार्य देशीय भक्ति आचार्य देशिया में कितने पढ़े एक है, क्या समास है एक समास नहीं तद्भित प्रत्यय ये समाप्त वृत्ति आचार्य में तो कहो या आचार्य का देशीयर प्रत्यय होता है ईसदाप्त समाप्तो कल्पक देशयर देशीय प्रत्यय देशीयर इतने प्रत्यय है ईषद ऊन आचार्य आचार्य देशीय ऊन विद्वानी विद्व देशीय विद्वत् कल्पक देशीय देशीयर ये तद्वित वृत्ति आचार्य ईसद ऊन आचार्य आचार्य देशीय ऐसे कहते हैं टीका मीडिया ई सद अपरिसमाप्त तो आचार्य ई सद असमाप्त हो कल्पोदेश सदअपरिसमाप्त तो आचार्य आचार्य हैं थोड़ा सा कम है तो आचार्य देशीय का आचार्य नहीं आचार्य देश असम तो, परिस तो, अपरिस थोड़ा तो कम है कल्पोदेश विद्वत कल्प विद्वत्तर तो ईसदृश्य दिशी आचार्यस्तु वायु प्रवृत्ति कृतलक्षणा वायु प्रवृत्ते ग्रंथ कृतल कृतलक्षण क वायु ग्रंथ वायुपुर कृतक्षण से वायु कृत हाँ ठीक लक्षण कृतक्षण यचार्यतलक्षण क आचार्य आचार्य आचार्यस्थ वायुपुक्त कृतक्षण कृत लक्षण यचार्यलक्षण वायुप्राण क्या गया वायु प्रवृत्ति क्या लक्षण है आचिनोति शास्त्र आचरे स्थापित स्वयं आचरती यस्दचार्यन चोच्य क्या क्या अलग प्रकार से बात है तम आचार्य प्रतिष्ठा थे आज चुनौती थे शास्त्रार्थम शास्त्र के अर्थों को संग्रह करता है शास्त्र श्रवण करके तात्पर्य को ग्रहण स्वीकार ग्रहण करता है शास्त्र के अर्थों को समझना ग्रहण करना पहला काम बड़ा है फिर आचार्य स्थापय और आचार्य में स्थापना कराता है शिष्यों को कह करके कराता है ऐसे करना किस प्रकार करना कराता है और स्वयं आचार्य थी स्मारत स्वयं भी आचरण करता है नहीं तो स्वयं सो जाएगा नौ बजे तक कहेगा प्रातःकाल पांच बजे आ तो हाँ हम हाँ, हाँ, आते उठें, आठ बजे उठेंगे स्वयं आचरित अस्मत स्वयं ही आचरण करते हैं। है तेन आचार्य तो चौचित इसलिए आचार्य कहा जाता है भोग विवेक ख्याति रूप परिणत पर बुद्धि निवृत्ति रूप मुख्य मुख्य क्या है भोग और विवेक ख्या पर जो परिणाम रूप से परिणत तो होती बुद्धि बुद्धि की निवृत्ति बुद्धि की निवृत्ति है मुख्य बुद्धि का परिणाम होता है भोग और विवेक ख्यात रूप परिणाम तो भोग विवेक रूप से परिणत होती जो बुद्धि तो बुद्धि की निवृत्ति रूपये मुख्य विवेक ख्याति रूप पर बुद्धि परिणति निवृत्ति कि बुद्धि स्वरूप की निवृत्ति नहीं बुद्धि स्वरूप रहने पर भी जो भोग विवेख्या रूप परिणाम और परिणाम नहीं रहे तो भोग विवेख्या परिणाम नहीं रहेगा तो परिणाम विचिट बुद्धि रहेगी परिणाम नहीं रहे तो परिणाम विचिट बुद्धि बुद्धि रहेगी या नहीं रहेगी बुद्धि रहने पर भी परिणाम नहीं रहे तो परिणत बुद्धि नहीं रहेगी भोग विवेख्या रूप से परिणत जो बुद्धि तब तक है जब तो का परिणाम है भोग रूप परिणाम विवेख्या रूप परिणाम समाप्त हो गया तो परिणाम विशिष्ट बुद्धि नहीं, नहीं है बुद्धिस्वरूप तो रहने करेगी बुद्धिस्वरूप रहन करेगी कोई आपत्ति नहीं बुद्धिस्वरूप निवृत्ति बुद्धिस्वरूप की निवृत्ति मुख्य हो तो ये जो उपहास होता तो विवेख्याति हुई उसमें तो बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई और विवेक नष्ट होने के बाद बुद्धि स्वरूप यह निवृत्ति मुख्य होगा इसमें क्या आता है वर्ष तो मुख्य का आशन है बुद्धि स्वरूप निवृत्ति भोग विवेक परिणाम समाप्त होए तो परिणाम विशिष्ट बुद्धि की निवृत्ति यही मुख्य है तो विवेख्या परिणाम समाप्त हो जाने पर ही मुख्य है विवेक विवेक्याति जब तक है तो तक तो परिणाम है परिणाम बुद्धि है तो मुख्य नहीं है परिणाम की निवृत्ति होने पर मुख्य साथ धर्म मेघांत विवेक ख्याति प्रतिष्ठा अनम धर्म में धर्म में अंतस्थ विवख्या सामदर्म में विवख्याति दीर्घ होने पर अंत में धर्म में सधि ये विवख्याति में प्रतिष्ठा होती है में प्रतिष्ठा होने के बाद ही ये मोक्ष पढ़ते बुद्धि के निवृत्ति होती अनतरमे होती सत्य बुद्धिस्वरूपस्थान्यर्थ उस तो समय बुद्धि स्वरूप बुद्धि रहेगी बुद्धिस्वरूप अवस्था मात्र अवस्था में सत्य थी बुद्धिस्वरूप मात्र मात्र क्षण से उसमें परिणाम नहीं है भोग विवेक रूप परिणाम रही तो स्वरूप मात्र अवस्था में सत्य थी स्वरूप बुद्धिस्वरूप रहने पर भी परिणाम समाप्त हो गया तो मोक्ष बहुत एक तदेव प्रयति अदर्शन इसको ही कहते आदर्शन कारण अभाव बुद्धि निवृत्ति आचार्य जैसे वृत्ति नुद्धि निवृत्ति वो मुख्य आचार्य जैसे कहते बुद्धि निवृत्ति तो मुख्य है अदर्शन कारण अभाव बुद्धि निवृत्ति अदर्शन रूप कारण नहीं होने पर बुद्धि की निवृत्ति होगी तस्वर्शन बंध कारण दर्शन निवर्तते अदर्शन है बंध का कारण ज्ञान नष्ट होता है टीका में हे सदस पुरे थे अदर्शन से बंधकार के अभाव अदर्शन है बंधकार नहीं होने पर बुद्धि निवृत्ति ये आचार्य जैसे मत है बंधकारण है अदर्शन अधर्शन नहीं रहने से दर्शन ज्ञान होने के बाद बुद्धि की निवृति हो जाएगी तत्व अदर्शन बंधकार दर्शन निवर्त बंधकार हो गया कौन अदर्शन उसकी निवृत्ति कैसे होगी दर्शन अनिर्य ज्ञान से ही ज्ञान होने हो पर दर्शन निवृत्ति पर वैराग्य साध्या और दर्शन जो विवेक ख्या उसकी निवृत्ति कैसे होगी गौरवराग्य से दर्शन की निवृत्ति सत्य भी बुद्धिस्वरूप अवस्थान में मुख्य भाव बुद्धिस्वरूप अवस्थान होने पर भी मुख्य हो जाएगा एक देश मतम उपन्यासम आह एक दिशा आचार्य जैसे मत उसको कथन करके अभी समत कहते हैं त्र चित्तवृत्ति चित्त निवृत्ति रोख्य मुख्य क्या है चित्त के निवृत्ति रोख्य कथम स्थान एक अस्वे मति विभ्रम इसे चित्त निवृत्ति काली वृत्ति निवृत्ति नहीं चित्त निवृत्ति रोख्य टीका न उत्तम दर्शने निवृत्ति अचिरा चित्त स्वरूप निवृत्ति दर्शन उत्तम दर्शन निवृत्ति निवृत्ते निर्वृत अच्छा ठीक है दर्शन निवृत्ति पहले दर्शन के तरह तो अज्ञान नष्ट हुआ फिर पर धर्म में एक समाधि होने पर विवेक ख्याति भी नष्ट हो जाती है विवेक ख्याति का अनाथ हो जाता है दर्शन निवृत्त न हो जाने पर अचिरात शीघ्र ही चीज नहीं विवेक ख्याति नष्ट होने के बाद चित्तस्वरूप निवृत्ति होती चित्तस्वरूप की निवृत्ति हो जाएगी यदि कथम दर्शन कार्य कथम दर्शन कार्य तथा से दर्शन का कार्य के दर्शन से तो दर्शन की निभूति और दर्शन नष्ट होने के बाद दर्शन की निवृत्ति होने के बाद चित्त चित्तस्वरूप की निवृति तो दर्शन का कार्य नहीं हुआ दर्शन नष्ट होने के बाद ही चित्त चित्तस्वरूप निवृत्ति अतः कथम स्थान है विप्रम ये भ्रम है ऐसे कहने वाले का क्योंकि आगे कहते अयम सके अभिप्राय क्या है यदि दर्शनस्य से साक्षा चित्त निवृत्त कारण भाव अंगीकुर्मी महे अंगीकुर्वी पाते अंगीकुर्वीमयि अंगीकुर्मी महे तथ एवल उपाले मयि हम यदि दर्शन सेवृत्त कारण्भाव अंगीकुर्मी मये ज्ञान अन्य ज्ञान ही चित्त निवृत्ति का साक्षात कारण यदि हम मानेंगे तब ते दोषारोपण करना ठीक है दशन में कारण कारण भाव का तो कारणत्व ज्ञान में साक्षा चित्तनिवृत्ति के प्रति कारणत्व हम मानते तत एव उपाल में ऐसे उपाले दोषारोपण हमको करते क्या जाता है? किंतु विवेक दर्शन प्रकर्ष काष्ठा प्राप्त समाधि भावना प्रकर्ष क्रमेण चित्त निवृत्ति मत पुरुष स्वरूप अवस्थान उपयोगी आतिष समय तथा तो कथम उपलब्धि नहीं विवेक दर्शन होने के बाद विवेक दर्शन मात्र से मुख्या नहीं है चित्त निवृत्ति साक्षात नहीं है तो कैसे होगा विवेक दर्शन प्रकृष्ट का प्राप्त प्रकृष्ठ काष्ठा को प्राप्त हो अंतिम समा को तब तो श्री निरुद्ध समाधि निरुद्ध समाधि की भावना निरुद्ध समाधि अभ्यास करे भावना प्रकृष्ट होकर के समाधि संस्कार से अन्य संस्कार नष्ट होकर के तो प्रकर्ष होने पर समाधि जो संस्कार से चित्त निवृत्ति मत पुरुष चित्तनिवृत्ति जिसका जिसकी हो गई वो तो पुरुष हो गया चित्त निवृत्ति वाला चित्त निवृत्ति वाले पुरुष पुरुष स्वरूप अवस्थान उपयोगी पुरुष स्वर्पण अवस्थान का के उपयोगी होती विवेक ख्याति नष्ट होने के बाद विवेक दर्शन प्रकर्ष का प्राप्त हो निरोध हो निरोध समाधि के बाद प्रकर्ष हो भावना हो तो चित्तावृत्ति चित्त की निवृत्ति होती इते अपग्र का मुख्य होता है इसे आतिष्ठा में हम मानते हैं तथा कथन वो हम नहीं कहते हैं विवेक दर्शन से ही दर्शननात्र से ही चित्त की निवृत्ति होती ऐसा नहीं मानते हैं इसलिए ये जो दोष दिया वो ठीक है नहीं क्रमणों मानते हैं विवेक ख्याति हो विवेक ख्याति होने के बाद विवेक ख्याति की भी उसमें भी वैराग्य होने पर पर वैराग्य होने पर आगे निरोध समाधि होगी प्रकट विवेक आदि होने पर फिर उसमें जैसे वेदांत में कहते हैं ब्रह्मा कार्य वृत्ति तो करते हैं फिर वृत्ति में कर रहा हूँ वृत्ति का भी चिंतन छुट जाएगा देय का कार्य है और वृत्ति से तो अज्ञान वृत्ति से अज्ञान की हो जाती है और वृत्ति यदि रह जाए तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी ये भी प्रश्न होता है और आगे वृत्ति का विस्मरण होना चाहिए सभी कल्प समाधि मैं वृत्ति कर रहा हूँ इसका भान होगा कि लगातार ब्रह्म चिंतन करने पर ध्येय एकाकार वृत्ति हो वृत्ति विस्मरण सम्यक वृत्ति का भी विस्मरण हो जाएगा सभी कल्प में तो त्रिपुटी का भान होता है मैं ध्यान कर रहा हूँ वृत्ति का भान होता है देह जीव ब्रह्म की एका ब्रह्म आगे अहमअिम ब्रह्म ऐसी वृत्ति करते करते इतने हो जाए वृत्ति का भी विस्मरण हो जाएगा एकदम तदरूप में रहेगा तब तो साक्षात्कार रूप समाधि रूप ज्ञान है इसी प्रकार यहां भी पहले पुरुष और बुद्धि बुद्धिशत्व का भेद ज्ञान हुआ भेद ज्ञान ये अन्यथा ख्याति अपव का कारण है साक्षात नहीं ऐसे भेद ज्ञान होने के बाद फिर वो ज्ञान बार बार अभ्यास करने से उसका प्रकर्ष होता है आधिक्य अधिकांश प्रकट में फिर बढ़ते बढ़ते काष्ठा को प्राप्त कर अंतिम सिन्हा को अंतिम से प्राप्त होने के बाद पर वैराग्य विवेक ख्या में भी वैराग्य उसके पहले सब आता है सब सिद्धियों का इतना आएगा सिद्धियों में से भी वैराग्य चाहिए सिद्धि सब प्रतिबंधक रूप से आते हैं वो उससे वैराग्य होने पर भी अन्यथा ख्याति होगी अन्यता ख्याति वैराग्य होने पर आगे निरोध समाधि निरोध समाधि की भावना अधिक होने पर समाज ये भावना बहुत पूर्व संस्कार समय नष्ट हो जाते हैं फिर चित्त निवृत्ति होती तब पुरुष स्वरूप अवस्थान दस तथा दस स्वरूप अवस्थान तो समय सर्प में रहेगा यही मुख्य का साधन है इसलिए दोषारोपण करना ठीक नहीं इसका मत विभ्रमे दो वाले का नास्तिक का तद व्यूहद्वय मुक्त तृतीय व्यूह सूत्रम अवतारयती दो समूह कहा दो का हानन और हानोपाय हेयम दुखम अभी कहेंगे नहीं हेयम दुखम और हेय कारण संयोगी कहा आगे हान हानोपाय कहेंगे हेयम दुखम अनागतम पहले कहा था हेय का कारण दुख का संसार का कारण तेतु संयोग पुरुष प्रकृति संयोग संयोगाख्य निमित्त उत्तम हेय क्या है त्याज्य त्याज्य को तय कर देना शब्द का हे या हे या दुख तो हेय हुआ अरे हेय का कारण संसार का कारण क्या है प्रकृति पुरुष संयोगितम कहा तथ्य जो अविद्या निमित्त के साथ सेगो का हेय संसार कारण का अतः पर वक्त अभिहानक अगेहानक उपाय तदभागा तदशे कवल्यम तदभा अदर्शन भा अदर्शन हो गया संयोग का कारण अभी तस्य हेतु तो अभी दिया तस्दर्शन से भावा था जो ज्ञान हो जाता है पुरुष ख्याति पुरुष ज्ञान ज्ञान च अदर्शन नष्ट होता है अदर्शन जब नहीं रहेगा अदर्शन हेतु को संयोग भी नहीं रहेगा प्रकृति पुरुष का संयोग संसार का कारण है संसार है उसका कारण होता है अदर्शन अदर्शन जब नहीं रहा तो संयोग नहीं रहा संयोग अभाव ही यहाँ न्यागे तद से कवल्य पुरुष का कैबल्य केवल उसे भाव कैबल्य मुख्य ही सूत्र व्यास तस्र्शन से अभाव से क्या न अदर्शन तदर्शन अभाव तत्व अदर्शन तदभा कितने पदे दो तो या तीन ही एक ही पद तथा अभाव तदभाव तस्मात् दर्शन से अभाव देखिए वास्तव में तथा अदर्शन से अभाव तस् अदर्शन के अभाव का अर्थ हो बुद्धिपुरुष संयोग भाव, संयुक्त भाव कस्य संयोग से अभाव बुद्धिपुरुष बुद्धि और पुरुष का जो संयोग उसका अभाव होगा क्योंकि बुद्धि पुरुष का संयोग का निमित्त है अदर्शन अज्ञान अभी त्याग तथ तो अज्यान से हेतु अभी जो ज्ञान से अज्ञान अश हो गया तो बुद्धि पुरुष संयोग का अभाव हो गया संयोग का अभाव हो गया तो आत्यंतिक बंधन परम था तो बुद्धि पुरुष का आत्यंतिक अभाव हो गया ये बंधन का उपरम मुख्य हो जाएगा ये तान तद से कैब्य वही दृश्य पुरुष का कैवल्य कैवल्य क्या है पुरुष से अमित भाव केवल उत्पम केवल उत्पाद क्या है प्रकृति के कार्य से मिश्रित हो जाता था पहले पुरुष पुरुष का प्रतिम्ब होने पर प्रकृति के कार्य बुद्धि में शब्द रसादी का प्रत्यय होता है और प्रत्यय का आरोप होता था भोग करता था मिश्री भाव हो जाता था अभी कैबल्य हो गया जिसने कैवल्य पुरुषों का कैबल्य पुनर्असंहयोग गुण कैबल्य होगा तो क्या होगा मिश्रित नहीं होगा गुणों के साथ संयोग नहीं होगा गुणे ही पुनर्संयोग नगती सत्वरजस्तम त्रिगुणात्मक है प्रकृति उसके कार्य के साथ फ्री पुरुष का संयोग नहीं होगा दुख कारण निभूतो दुख परम हान दुख का कारण जब नष्ट हो गया संयोग हो गया तो दुखो परम हो गया तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषे उत्तम तब पुरुष सम होता है स्व प्रतिष्ठा स्वूपे प्रतिष्ठा ये पुरुष से सपुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा टीकाने अस्थि महाप्रलय की संयोग महाप्रलय में भी प्रकृति पुरुष का संयोग नहीं रहेगा इतने मात्र से मुख्य नहीं होता है अत उत्तम आत्यंतिक इसमें कहा है बुद्धिपुरुष संयोग भाव मुख्य कौन होगा आत्यंतिक होने पर आगे बुद्धि पुरुष नहीं हो तो उसको कहते बंधन और परम मुख्य है आत्यंतिक होगा नहीं तो संयोग भाव से तो प्रलय काल रहेगा दुख परम हान नीति पुरुषार्थता दर्शिता दुखो परम दुख अनुभूति हान तो हान पुरुषार्थ है सब चाहते दुखो परम दुख अनुभूति कही दिखाई गई दुखो परम हान कहे शेषम जिरोहित नहीं चिपावाने अर्थस्पष्ट है इस व्याख्यान नहीं करते वाचस्पति मित्र अभी हान का उपाय कहेंगे कहीं